नमस्कार मित्रों रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई का व्यंग्य यस सर एक काफी अच्छे लेखक थे वे राजधानी गए एक समारोह में उनकी भेंट मुख्यमंत्री से हो गई मुख्यमंत्री से उनका परिचय पहले से था मुख्यमंत्री ने पूछा आप मजे में तो हैं कोई कष्ट तो नहीं लेखक ने कह दिया कष्ट बहुत मामूली है मकान का कष्ट अच्छा सा मकान मिल जाता तो कुछ ढंग से लिखना पढ़ना हो जाता मुख्यमंत्री ने कहा अरे मैं चीफ सेक्रेटरी से कह देता हूँ मकान आपको अलॉट हो जाएगा मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कह दिया अमुक लेखक को मकान अलॉट करा दो चीफ सेक्रेटरी ने कहा यस सर चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर से कह दिया कमिश्नर ने कहा यस सर कमिश्नर ने कलेक्टर से कहा अमुक लेखक को मकान अलाट कर दो कलेक्टर ने कहा यस सर कलेक्टर ने रेंट कंट्रोलर से कह दिया उसने भी कहा यस सर रेंट कंट्रोलर ने रेंट इंस्पेक्टर से कह दिया वो बोला यस सर सब बाबा हुआ पूरा प्रशासन मकान देने के काम में लग गया साल डेढ़ साल बाद मुख्यमंत्री की लेखक से फिर मुलाकात हो गई मुख्यमंत्री को याद आया इनका कोई काम होना था हाँ मकान अलॉट होना था उन्होंने पूछा कहिए अब तो अच्छा मकान मिल गया होगा लेखक ने कहा नहीं मिला मुख्यमंत्री ने कहा अरे मैंने तो दूसरे दिन ही कह दिया था लेखक ने कहा जी हां ऊपर से नीचे तक यस्सर हो गया धन्यवाद